हर्षित के मन में भी सेम वही थॉट्स क्यों आ रहे हैं क्या इन स्केचेस का कनेक्शन केशव पंडित की स्टोरी से भी है विक्रांत ने आगे आकर 11 किल्स को उठा लिया और फिर इसके बाद वो एक-एक करके इसके सारे पन्ने पढ़ने लगा। विक्रांत ने नोटिस किया कि केशव पंडित ने हर मर्डर सीन को एक इलेस्ट्रेशन की तरह दिखाने की कोशिश की है चूंकि स्केचेस भी ब्लैक पेन से बनाए गए थे ऐसे में ये भी देखने में काफी अजीब से और भयानक से लग रहे थे उन स्केचेस को एक नजर देखकर ही काफी अजीब सी और डार्कनेस वाली फीलिंग आ रही थी पहला स्केच एक अबेंडेंड कमर्शियल बिल्डिंग का था दूसरा स्केच भी एक अधूरी बनी बिल्डिंग का था तीसरे स्केच में एक खाली पड़ा घर दिखाई दे रहा था चौथे स्केच में एक खाली पड़ी फैक्ट्री थी पांचवे में एक खाली पड़ा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा था और छठे स्केच में एक अबेंडेंड ऑफिस बिल्डिंग नजर आ रही थी जो की कि किसी भी पल टूट गिर सकती थी इन सब स्केचेस को देखते हुए विक्रांत का दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था जब हर्षित ने इन स्केचेस को देखते हुए कहा यह सब स्केच जैसे कहीं देखा देखा सा लग रहा है अचानक से विक्रांत को एक और पेंडिंग पड़े केस का ख्याल आ गया उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि के इस केस में क्राइम सीन का इलेट्रेशन बनाया गया है वैसे ही उन केसेज में भी इलेट्रेशन बनाया गया है अचानक से विक्रांत का मानव होश ही गया हो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है उसके दिमाग में बार बार यही सवाल चल रहा था कि वो किस तो गाजियाबाद में हुआ था और गाजियाबाद तो यहाँ से काफी दूर है नैना ने जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत तुम क्या सोच रहे हो और ये पागलों की तरह हंसे क्यों जा रहे हो दिमाग हिल गया है क्या तुम्हारा सर आपके दिमाग में कुछ है क्या हमें भी बताइए हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है अरे मैं तो ऐसे ही सोचता रहता हूँ अच्छा हर्षित ये बताओ केशव ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है किसी दूसरे शहर से या फिर यही जयपुर से ही मुझे तो लग रहा है शायद बाहर से कहीं पढ़ा है ये क्यूँकी अनुष्का ने केशव के बैकग्राउंड के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर रखी थी ऐसे में उसने तुरंत ही जवाब दिया हाँ उसके पेरेंट्स काफी समय तक गुजरात में ऑयल कंपनी में काम करते थे तो केशव ने अपनी पढ़ाई उसी ऑयल कंपनी के कॉलेज से ही की है। भी उसने के स्कूल से किया था जॉब भी, भी मिल जाती लेकिन केशव ने बीच में ही इंटर्नशिप छोड़ दिया था अनुष्का ने बताया की उस टाइम केशव की पहली नॉवल पब्लिश हो चुकी थी और उसने फुल टाइम राइटर बनने का डिसाइड कर लिया था अपने इस डिसीजन की वजह से उसने अपने पेरेंट्स से लड़ाई भी की थी लेकिन वो इंटर्नशिप छोड़कर आ गया था तो उसके पेरेंट्स भी उसे रोक नहीं पाए गुजरात गुजरात विक्रांत बार बार इस इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हुए कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था फिर उसने ध्यान से सोचते हुए कहा गुजरात में ऑयल कंपनी तो जामनगर में ही है न और जामगर तो गाजियाबाद ऐसी बहुत दूर है विक्रांत की ये बात सुनकर नैना के मुँह में भरा हुआ पानी बाहर आ गया हर्षित भी अपना काम छोड़कर विक्रांत की तरफ बेहद अजीब सी नजरों से देखने लगा नैना ने फिर अपनी टेडी करते हुए सवाल किया सर आपको अचानक से गाजियाबाद की याद कैसे आ गई ने किसी तरह खांसते हुए हुए खुद को कंफर्टेबल करते कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम गाजियाबाद वाले मर्डर केस के बारे में तो नहीं सोच रहे नैना के इस सवाल के बाद वहां मौजूद हर कोई विक्रांत की तरफ कन्फ्यूजन में देखने लग गया नहीं, नहीं। अरे बस अचानक से पता नहीं कैसे दिमाग में ये आ गया छोड़ो इसे विक्रांत ने हंसते हुए कहा वो जल्दी से जल्दी इस बात को बदलने की कोशिश में लग गया फिर वो अपना हिलाते इस सोच में आखिर मुझे हुआ क्या है? मेरे दिमाग में कुछ और देर तक सोचने के बाद अचानक से नैना के दिमाग में एक ख्याल आया उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा गाजियाबाद वाले मर्डर केस के भी सारे विक्टिम ऐसे ही खाली पड़े घर और बिल्डिंग में मिले थे है ना विक्रांत इसीलिए तुम सोच रहे थे क्या कि इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है तभी तो तुम इतने टेंशन में हो और घबराए हुए दिख रहे हो है ना विक्रांत सर अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा केशव अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जामनगर से यहाँ जयपुर वापस आया था लेकिन जामनगर से गाजियाबाद तो आई थिंक एक किलोमीटर से ज्यादा ही होगा तो मुझे नहीं लगता की केशव का गाजियाबाद वाले केस से कोई कनेक्शन हो सकता है हम्म विक्रांत फिर अपना सिर हिलाते हुए अनुष्का याद है गाजियाबाद वाले केस में भी एक अबेंडेंड स्विमिंग पूल था विक्रांत को भी ये चीज अच्छे से याद थी और उसने तुरंत ही एक्साइटेड होकर अपना हाथ पीटते हुए कहा वही तो यहाँ पर मैंने ये सुना कि विक्टिम को किसी नदी में डुबाकर मारने के बजाय अबेंडेंड स्विमिंग पूल में डुबाकर मारा गया है तो फिर मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही आया था मुझे काफी अजीब लगी थी ये बात अच्छा तुम्हें ये इतफाक नहीं लग रहा है कि गाजियाबाद वाले केस में भी और इस केस में भी एक विक्टिम को स्विमिंग पूल में डुबा मारने का प्लान बनाया गया वो भी दोनों अबेंडेंट स्विमिंग पूल था गाजियाबाद वाले केस का पेपर तो तुम्हारे में अभी भी रखा हुआ है नैना चारों तरफ देखते हुए कहा मुझे याद है कि गाजियाबाद वाले केस में एक विक्टिम तो बिल्डिंग की छत से नीचे गिरकर मरा था वो भले ही सीधे पूल में नहीं गिरा था लेकिन जिस जगह पर गिरा था उसके बगल में ही पूल था और उस पूल के भीतर काफी बड़ी बड़ी घास भी उगी हुई थी, क्योंकि वो पूल कई सालों से खाली पड़ा था हम्म मुझे भी याद है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और गाजियाबाद वाले केस में सारे विक्टिम अब बिल्डिंग से गिर ही मरे थे मैंने तो सारे डेथ सीन की फोटो भी देखी थी इसीलिए जब मैं किल्स के बारे में पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि जैसे मैंने ये सब पहले भी कहीं देखा हुआ है उस टाइम मुझे मुंबई का वो मील वाला एरिया भी याद आ रहा था जहां हम बैंक लॉकर वाले मर्डर केस के कतल को पकड़ने के लिए गए थे लेकिन अब मुझे समझ में आ गया की ये इसका कनेक्शन मुंबई से नहीं बल्कि गाजियाबाद ऐसी है लेकिन हर्षित ने फिर अपना सिरे हिलाते हुए कहा सिर्फ स्विमिंग पूल को ही हम सबूत आधार नहीं मान सकते सर आप लग रहा है कुछ ज्यादा ही सोच ले जा रहे हैं क्या आपको सच में लगता है कि केशव पंडित ही गाजियाबाद वाले मर्डर केस का है इस पर अनुष्का ने अपना सिर हिलाते तो हुए हाँ, कहा हाँ सर ये सही कह रहा है सिर्फ स्केच से ही नहीं साबित किया जा सकता कि केशव गाजियाबाद वाले मर्डर केस में भी इन्वॉल्व है हो सकता है ये सब एक इतफाक हो दुनिया में बहुत चीजें इतफाक से हो जाती है मुझे किसी भी कीमत पे नहीं लगता की केशव का कनेक्शन गाजियाबाद वाले मर्डर केस से होगा मनुष्का के बोलने के बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए ये सब लोग कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते रहे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था सब लोग इस संभावना के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे ये लोग मन ही मन ही समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या सचमे केशव का कनेक्शन गाजियाबाद वाले मर्डर केस से हो सकता है या फिर ये सब महज एक इतफाक है न, अच्छा विक्रांति को सोचकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा अभी के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं तुम गाजियाबाद वाले केस के बारे में ज्यादा मत सोचो